उसकी जो, जो गति, गति है वो नीव्र होने के कारण स्वरों में रूखा बनाता है रुक्षता है उस स्थिति में जो उच्चारण में आने, आने वाले उच्चारित वर्ण है उन वर्णों को आचार्य उदात गएंत्री नीरोगी अब की की कर रहे हैं येदा यदा प्रयत्नो प्रयत्न त निग्नता है यदा मनदप्रयत्नो भवति च महत् स्वरसि च वायोर्मदघण्डित्वा भवति वर्णोचारणे अंगाना वर्णोच्चारण कालेाना प्रयत्न अल्प न्यूनर वर्णोच्चारणे ंगापन सीयवाना विकासो वायोः मानसि योः अनरुदगति महात् स्ववये मार्दवं भवति उच्चार्यमाणस्य स्वरति वायोः अनरुदगति महात् स्वरे मार्दवं भवति तादृशम् उच्चारिणवर्णम् सर्वेषाम् अङ्गानाम् अनुसारि प्रयत्नः वा भवति तदा निक्रान्त न्द्रमुखस्य च उच्चार्यमाणस्य स्वरस्य वायोः स्वरे मानवं भवति तादृशम् उच्चारितम् ददातुनम् इति आचार्याः वदन्ति अनुदात हाँ अनुदात ही चाहोच्चारक काल में बोलता हूं वर्णोचारक काल में जब सभी शरीर के अंगुओं का वर्णोचारक काल में जब सभी शरीर के अंगों का प्रयत्न कम होता है में जब शरीर अवयोगी शरीर अवयों की हर्षता हर जगह विकास है और मुखरा विस्तार अधिक हो जाता है और जानेवाले जानेवाले के जाने स्वर के, होने से। जाने स्वर के की उपचारण किले मनदगति वायु में गगनोर्ण है उपचार दिए जाने वाले के वायु की मद गति होने से स्वर्ग में विरिधता आती है उपचारित वर्ण हो ऐसे उपचारित वर्ण हो आचार्य अन्य बर्म के उच्चारण काल में जब, जब शरीर के सभी अंगों का कम होता है सब की होती है, और स्वयंत्र का विस्तार अधिक हो जाता है तथा उच्चारण किए जाने वाले स्वर्गीय प्राणवायु की मंद्रगि होने से स्वर्ण में मृंदा आदि है ऐसे उच्चारित वर्ण को आचार्य अनुरात्र नाम से है अगला सूत्र देखिए उगरात्र अनुराग बनाने के बाद स्वर्ग पुष्ट बनाया जा रहा है उगरात्र अनुरात्रिका उदात्रनुदात सर उकर्षा उदात्र अनुदात सन्नीकर्ष के सदु दो, दोनों के सुरुपो सूत्रा उगलात्र अलाबलात्रंगलात्रा उदरात्रात्र संबंधा अर्थात उगरात्र अच्छा संबंधा अर्थात्र संश्र आचार्यादा अनुराल से संिश्रण जाए थे आचार्या से स्पष्ट हो गया लेकिन आपने संबंध भी बताया वो समझ में नहीं आया देखिए संबंध का मतलब है इनका परस्पर मिलना यही संबंध है एक दूसरे का संबंध तभी होगा ना जब मिलेंगे मिलने से उनका संबंध हो गया मैं आपसे यह कहूं आप दोनों मित्र हैं क्यों है मित्र दोनों का संबंध है इसलिए मित्र है राम जी राम मोहन जी हाँ रहा है हाँ जी ठीक है इसका हिंदी में अर्थ होगा उगरात्र और अनुरात्र के संबंध से मुरात्र और, और अनुदात के संबंध से अटलाश्रमिश्रण से स्वरित उत्पन्न होता है उदात और अनुदात की संबंध से अटलाश्र मिश्रण से स्वरित उत्पन्न होता है ऐसा आचार कहते हैं अगला सूत्र है इस प्रयत्न को समप्त करने हैं तो अगला सूत्र है एवं प्रयत्नो सनो अभी सयत्न अमीनिवृत अमीवृत्ता होता है सयत्नो अभी कृष्ण प्रयत्न ब प्रयत्नो प्रयत्नो सव प्रवृत्न प्रयत्नोंकारेण इत प्रकारेण सहत्न सह सह उभय प्रयत्न संपूर्ण तो ृत् अ भूत्रध इत्थं प्रकारेण स उदन्द्रः अन्तो बाह्यप्रयत्नः स इत्थं प्रकार इत्थं प्रकारेण स उदन्द्रः अन्तो बाह्यप्रयत्नः सम्पूर्णः यत्नः सम्पूर्णः यत्नः प्रयत्नः सम्पद्यते संपूर्ण प्रयत्न संपद्य सपन्न सपन्न अर्था क्रमा इतना स उदय अंतबात् संपूर्ण प्रयत्न प्रकार, प्रकार से वह उभ अस और बाह्य प्रयत्न मिलकर इस प्रकार से वह उभय अंत और बाह्य प्रयत्न मिलकर संपूर्ण एक प्रयत्न होता है इस प्रकार से वह उभय अंत और बाह्य प्रयत्न मिलकर संपूर्ण एक प्रयत्न होता है और वह है। और है। ओम भगवन् अत्र को नियमः अन्तोबाह्यप्रयत्नः कदा एकवचने आगच्छति कदा द्विवचन्या गच्छति किमस्ति जाति पक्षेगे तु एकी दिखा हि पक्षे दिखाते उत दिखा ओ धन्यवाद वर्ण के, के धर्म वर्ण के धर्म वर्ण कनुष्य धर्म व्यक्ति धर्म ईश्वर धर्म आत्मा के धर्म धर्म विशेषता गुण गो य वर्ण के धर्म बताय अगले सूत्र पर तरफ मिलाना इसका अर्थ कितना कितना कितना है मिलाना है मिलाना हो, परिमाण होना चाहिए पूर्ण अविश्वासरा सूत्र पडाया या महाभाषि आया है आया इसका वर्णन बाज लिगा वहां प्रकरण देखा जाता है उगरात्र को कहीं उदरात्र को अधिक मिलाया जाता है कहीं अनुरात्र को अधिक मिलाया जाता है जब सन्नतर करते हैं उगरात्र अनुरात्र है प्रसन्नता ऐसा कुछ है So तो, तो, तो पर कुछ गया है है को को में में समझ लेंगे मैं मुझे मुझे सकता हूं। लेकिन स्वरित को के विवरण ताडा हो मैं, आ, और ये इसको, इसको रहने आगे जब पढ़ेंगे, न, वहां पर मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक है इस तरह का है वो मेरे को देखना पड़ेगा महावाशी में है वो सारा ठीक है जब मेरे को सामने आएगा तो बता दूंगा नहीं तो जब प्रकरण आएगा तो अपने आप ठीक है तो हमें कह रहा था वर्ण के धर्म बताए जा रहे हैं अगले सूत्र में स आशले पंचदश बेलाख्या वर्णधर्मापिष्णव स आशले पंचदश वेलाख्या वर्णधर्मा इसका सूत्रार्थ है सवर्णधर्म प्रतिपादक स वर्णधर्म प्रतिपादक उभय प्रयत्न विषय सवर्णधर्म प्रतिपादक उभयिध प्रयत्न विषय प्रयत्न सवर्णधर्मदक उभय आहत आहत अर्था सल्य सम्मल्य कतिधो सवर्णधर्मदक कतिविधो भवति इति आकांक्षा उत्थाप्य कतिविधो आकांक्षा उत्थ्य आचार्य आचार्य उत प्रकारेन आशल आचार्य मते उक्तप्रकारेण आपिशलि आचार्यस्य मते आतिशलि आचार्यस्य मते उक्तप्रकारेण आपिशलि आचार्यस्य मते पञ्चदशभेदाः उक्तप्रकारेण आतिशल्य आचार्यस्य मते भेदाः पञ्चदशभेदाः वर्णधर्माः पञ्चदशभेदाः वर्णधर्मा भवन्ति तृतीयपदं किमस्ति उभयविधप्रयत्नविषयः अथवा विषयम् अथवा विषयकः वर्णधर्म प्रतिपादक उभयविध प्रयत्न विषय उभयविध प्रयत्न विषय आहत्य एवं देखिए दो प्रकार से दिखाते मुख्य रूप से जब दूसरे आचार्य का मत दिखाते हैं तो उसमें दो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं एक तो उनके मत में ऐसा है मेरे मत में भिन्नता है एक तो ये है मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए जब दो मत होते हैं अन्य आचारी का और जो कहने वाले आचार्य है उनका मान लीजिए पानिनी कह रहे हैं तो पाणिनी से भिन्न जो आचार्य है जिनका मत दिखाया जा रहा है जैसे यहां पर आफिशियली आचार्य का मत दिखाया जा रहा है जब जन्ना आचार्य मत में ऐसा जाता है तो दिखा जाताो बाते होती या तो वो ये कहना चाहते, उनके मत में ऐसा है और मेरे मत में अलग है। तो ये बात होती है। दूसरी बात दूसरी मलगरि मत मे ऐ मत मे भी योनो मत मे जैसा दूसरे आचार्य काले दि जाता है, उसको पूजाथम कहते हैं उसको पूजा के लिए यानी उनके सम्मान के लिए इसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं पूजा आपिशली ग्रहणम पूजार्थम ऐसा कहते हैं इसमें लिखिएगा है आपिशली ग्रहणम इह पूजार्थम आप ग्रहणम इह पूजार्थम न तो पूजा पूजा मत प्रदर्शनार्थम नतु इह नदर्शना नतु पूजा नतप्रदर्शनाथ पानिनेरतीत्पर्य इसका अभिप्राय यह है आपिशली का जो ग्रहण किया यह पूजा के लिए सम्मान के लिए है ना कि उनके भिन्न मत को बताने के लिए क्योंकि पाणिनी का भी यहां पर वही तात्पर्य यानी पाणनी भी यही मानते हैं कि इतने प्रकार होते हैं तो इसका हिंदी में जो अर्थ है वो है वर्णधर्म के प्रतिपादक वर्णधर्म के प्रतिपादक वर्ण धर्म के प्रतिपादक उभयविध प्रयत्न का वर्णधर्म के प्रतिपादक उभयविध प्रयत्न यह विषय यह विषय पूर्णता से कितने प्रकार का है पूर्णता से साकल्य का मतलब होता है पूर्णता आहत्य का मतलब पूर्णता से यह विषय पूर्णता से कितने प्रकार का है इस प्रकार की आकांक्षा उठाकर इस प्रकार की आकांक्षा को उठाकर उसका समाधान करते हैं कि उसका समाधान करते हैं कि पूर्व के कथनानुसार पूर्व के कथनानुसार आफिशली आचार्य के मत में आप आचार्य के मत में आपिशली आचार्य के मत में पंद्रह प्रकार के वर्णधर्म होते हैं आपिशली आचार्य के मत में पंद्रह प्रकार के वर्ण धर्म होते हैं यहां आपिशली का नाम ग्रहण पूजा के लिए है यहां आपिशली का नाम लेना पूजा के लिए है यहां आप का नाम लेना पूजा के लिए है ना कि ना कि उनके भिन्न मत प्रदर्शन के लिए ना कि उनके भिन्न मत प्रदर्शन के लिए क्योंकि क्योंकि इसमें पानिली का भी यही मत है क्योंकि इसमें पाणिन का भी यही मत है जी। जी। आ, यहां आप के या पूर्वज थे ये तो अपने को पता नहीं है समकालीन भी हो सकते हैं पूर्वज भी हो सकते हैं के यदि सूचित कर रहे तो समकालीन नहीं ऐसा नहीं नियम समकालीन के लिए भी हो सकता है और पूर्वकालीन के लिए भी हो सकता है ठीक है मैं मान लीजिए मैं या आप कोई भी आ, मेरे पिताजी जी यही मानते हैं और मैं भी यही मानता हूँ वो पिताजी समकालीन यानी जीवित है ये भी हो सकता है और नहीं है ये भी हो सकता है तो वो पांच प्रकार के वर्णधर्म क्या है आगे स्पष्ट किया है तद यथा तद यथा स्पृष्टता ईषत् पृष्टता तद यथा स्पृष्टता ईष् स्पृषता विवृतता संवृतता चपृष्टता ईषत् स्पृष्टता विवृतता संवृतता चरौ श्वासनादौ घोषवद् अघोषता संवारविवारौ श्वासनादौ घोषवत् अघोषता श्वास संवारविवारौ श्वासनादौप्राणमहाप्राणता उदात्तानुदात्तस्वरिताः ये तो स्पष्ट है आपको लिखो की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको न संस्कृत में अर्थ और ना हिंदी में पृष्ठता एक ईषद पृष्ठता दो विवृतता तीन समृद्धता चार संवार पांच विवार छह श्वास सात नाद आठ घोष नौ अघोष दस अल्प प्राण महाप्राण बारह उदात तेरह अनुदात चौदह और स्वरित पंद्रह ये बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न मिलके ये पंद्रह वर्ण के धर्म हो गए अब इस जो शिक्षा शास्त्र है हमारा यह पूरा हो गया शिक्षा शास्त्र पूरा हो गया इसी शिक्षा श, शास्त्र को श्लोकबद्ध किया है इसी शिक्षा शास्त्र को श्लोकबद्ध किया है तो उसके लिए बोल, बोला जा रहा है इदानी शिक्षा ग्रंथ श्लोक उपसंग्रियते इदानी शिक्षा ग्रंथ श्लोक उपसान संप्री अंथ श्लोक सप्य उपस शिक्षाग्रंथ इदान संप्रति शिक्षाग्रंथ अय शिक्षाग्रंथ श्लोक समाप्य श्लोकों के द्वारा समाप्त किया जाता है अब इस शिक्षा ग्रंथ को श्लोकों के माध्यम से समाप्त किया जाता है अष्टौन वर्णा उठ शिथा दिव्वा मूलम चंता नाकोष्टौतालुच अष्ट स्थर्णा उंठाशिस्तवामूल चंताकोष तालुच ये एक श्लोक है अष्टौ वर्णना अष्ट स्था वर्णा उर कंठाशिस्था जिह्वामूल चंताकोष्ठ चालुच बहुत गे श्लोक के रूप में बताया है आ, राजे जी इसको दो पंक्तियों में करो तो अच्छा लगेगा दो पंक्तियों में करोगे ना तो अच्छा लगेगा अष्टौ स्थानी वर्णा नाम उंठा शिश तथा जीव्वा मूलम च दंता चा नासिकोष्ठ चालु चा च चा। ये तो श्लोक बहुत सरल है आपको समझ में भी आ गया होगा अष्टौ स्थानी वर्णान वर्णा नाम स्थानी अष्टौ भवंती आप और थोड़ा स्पष्टता के लिए बोले वर्णा नाम उद्भव स्थानी ऐसा भी आप अर्थ कर सकते हैं वर्णा नाम उद्भव वर्णों के प्रकट वर्ण प्रकट के जो स्थान है जहां से वर्ण उद्बुद्ध होते हैं जहां से वर्ण प्रकट होते हैं जहाँ सेमूल दंता उपरी तन ओष्ट ये है एक तीन चार पांच छ सात आठ वर्णों के उद्भवस्तान आठ हैं वे इस प्रकार हैं है उन्नी छाती कंठ मूर्धा मूल, ऊपर के दाम नासिका ऊपर का ओट और साधु जी हो इसलिए थोड़ा गति बढ़ाया स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे ना सारा लिखा हुआ है अब स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं मैं और भी देख रहे हैं ठीक ठीक है मैं, मैं थोड़ा और गति करता हूं। है करता कोई दिकत नहीं अष्ट स्थानी वर्णा उर कंठ तथा मूलम जिह्वामूल चंताकोष्ठ चालू च वर्णों के स्थान के वर्ण प्रकट होते हैं उनके स्थान आठ प्रकार के हैं छाती कंठ मूर्धा जिवामूल दांत नासिका और ओठ ओठ और दाल छाती उरह कहते हैं छाती को उरह, कंठ स्पष्ट है मूर्धा है जिवा मूल है ऊपर के दांत है नासिका है और ऊपर का ओठ है अंत में तालू बताया ये स्थानों के बारे में बताया है स्थान के बाद है करण करण के बारे में श्लोक है पृष्ठत्व ईषत् स्पृष्टत्वं संमृतत्वं तथैव च स्पृष्टत्वं स्पृष्टत्वम् ईषत् स्पृष्टत्वम् स्पृष्टत्वम् ईषत् स्पृष्टत्वं संमृतत्वं तथैव च ृतव अंत्यवृष्ट अंतक उच्य स्पृष्वृं संवृतव तथा चवृतव अंतरण्य लेखे मकार पर्यन्तर्गाणाम् एवं वक्तुं शक्नोति पञ्चवर्गाणां ईषत् ईषत् पृष्ठत्वम् ओमी अन्तस्थानस्थान अन्तस्थानम् ईषत् पृष्ठत्वं संवृतत्वं रामोही संवृतत्वं नै आदि समृतत्वं कस्य वर्णस्य अस्ति रिचाजि ॐ शालि आनिवर्णस्य रिचार्जार्ज को सं कैसे होता है आप म्यूट करिएगा रि हाँ म्यूट करिए आपका डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है अच्छा विवृतत्व रेनु जी रेणुजी स्वरा स्वरा हकार सेवल हकार, हकार से अस्ट हा एवमस्ति तत्र स्वराणार्थं ऊष्माणां च वर्णानां विवृतत्वमस्ति ऊष्माणां विषये ईषद्विवृतत्वमपि अस्ति अन्यच्च विवृतत्वमपि अस्ति सो अत्र ईषद्विवृतत्वं दर्शित विवृतत्वं दर्शितमस्ति याने का ईश विवृत भी बताया है और विवृत भी बताया है और स्वरों का तो विवृतत्व तो है ही है यानी अवर्ण को छोड़कर अवर्ण को छोड़ करके, करके दीर्घ आकार से लेकर के औ बाईस अक्षर बाईस स्वरों में से इक्कीस स्वर विवृत है और एक स्वर संवृत है और यह सब अंतकरण कहलाते हैं आभ्यंतर प्रयत्न अगला श्लोक है ये स्पष्ट हो गए आपको यह सब केवल हम उपसंगार कर रहे हैं यानी समापन कर रहे हैं यह सब आप पढ़ चुके हैं अगला श्लोक है कालो विवार संवार कालो विवार संवार कालो संवार विवार, विवार। नहीं nee, कालो विवार संवारो कालो विवार संवारो श्वासनादावघोषता श्वासनादावघोषता कालो विवार संवारो श्वासनादावघोषता यहां संधि करके बोला जा रहा है श्वास श्वासनादौ अघोषता है तो श्वास नादाव श्वासनादावघोषता महाप्राणो अल प्राणता च महाप्राण स्वरास्त्र वरना वरना वरना कालो कालो श्वासनादा वार श्वासनादा श्वासनावोषता गोशो अल्प प्राणता च महाप्राण स्वरास्त्र कर्ण मास्ता वर्णवेदि स्क्रीन पर लिखा हुआ है देख लीजिएगा ये बाह्य प्रयत्न के बारे में बताया जा रहा है काल काल समय विवार संवार है विवार और संवाद फिर श्वास और नाद फिर भोशता, और भोशता है फिर घोषता अघोषता और घोषता है अल्प प्राणता महाप्राणता है तीन स्वर है उदात स्वर और स्वर यहां स्वर का मतलब स्वर चिन्ह उदात अनुदात और स्वरित त्रय स्वरा इन सबको बाह्यम करणम आहु बाह्यम करणम आहु तान तान बाह्यम आहु इन सबको तान का मतलब उन सबको जो ऊपर बताया काल विवार संवाद श्वास नाद अघोषता घोष तीन आन, उन सबको बाह्यम करणम आहु उन सबको बाह्य करण कहते हैं कौन कौन कहते हैं तो कहा वर्णा नाम वर्णिना वर्णों को जानने वाले वर्ण नाम वर्णवेदिना वर्णवेदिना जो है वर्णों को जानने वाले वर्णों को जानने वाले आचार्य इनको बाह्य हैं इसका ये अभिप्राय भगवान जी जिज्ञास वात पृछमी अहम अर्णशब्द प्रयोग किमिया म करण शब्द से प्रयोग आचार्य किमर्थम कृतमस्ती कृतमस्ती हाँ ऐसा है करण शब्द प्रयत्न के लिए आए यहां पर क्योंकि प्रयत्न भी करण होता है इसलिए वहां वहा जो करण एक तो जिवाकरण है क्योंकि वर्णोत्पत्ति का साधन है और यह प्रयत्न भी वर्णोत्पत्ति का साधन है ये भी करण कहलाता है यानी यह पूर्व करण है वो पश्चात करण है ऐसा है यानी जो प्रयत्न रूपीकरण है इस प्रयत्न रूपीकरण के बाद में वो करण काम करता है जीवार रूपीकरण ऐसा इसलिए इसको भी करण कह दिया है कारण का कर... होता है ना कारण का कारण वर्णोत्पत्ति का जो कारण है वो जीव है अब जीव का भी कारण है प्रयत्न इसलिए इसको भी कारण बोल दिया है ऐसा तो, तो काल का मतलब है समय मात्रा मात्रा है काल एक मात्रा द्वि मात्रा त्रीमात्रा ये ये मात्रा जो है काल के लिए आता है और विवार और संवार्य प्रयत्न में आता है नाग ये वर्णोत्पत्ति के मूल कारण हैं और घोषणा महाप्राणता यह भी आपको पता है और स्वर है यह सब बाह्य कार विवार संवार, तीन श्वास चार द पांच अघोष छोष सात अल्प प्राणता आठ महाप्राणता नौ तीन स्वर ग्यारह ये जो ग्यारह बातें बताइए यहां पर ये सब बाह्य प्रहम बाह्यकरण कह, कहलाते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस बारह होते हैं समय अभी बारह ये बारह जो है यह बाह्यकरण कहलाते हैं पृष्ठता ईशत पृष्ठता समृद्धता विवृतता ये हो गए पृष्ठता ईषद पृष्ठता समृद्धता विवृतता ये चार ये चार जो है अंतकरण के और इसमें ईशद विवृत जोड़ेंगे तो पांच हो जाएंगे पृष्ठत्व ईषद पृष्ठत्व संवृतत्व विवृतत्व और ईशद विवृतत्व ऐसे जोड़ेंगे तो पांच हो जाएंगे तो पांच जो है पांच करण अंतकरण के हैं और ये बारह करण बाह्यकरण के है यानी बाह्यकरण में ये बारह विभाग है और अंतकरण में वो पांच विभाग है ये याद रखिएगा तो आपकी जो है ये श्लोकात्मक भी हो गई है शिक्षा एक बार आप देख लीजिएगा मुख्य एक दो तीन चार मान लीजिएगा चार श्लोकों में आपकी पूरी शिक्षा दे दी अष्ट स्थानीय वर्णा उठस्तथा जिह्वा मूलम चंतालु पृष्ठत्व ईषत्पृष्ठत्म संतत्व तथा विवृतव अंतरण्य कालो विवासवार्वासना श्वासनाद अघोषता ऐसा कालो विवाह संवार श्वासनाद अघोषता घोषो अल्पाणता महाप्राण स्वराय बाह्युस्ता वर्ण वर्णवेदिना चार श्लोक याद रखेंगे न तो आपको पूरी शिक्षा याद हो जाए इनको बोलते ही आपको समझ में आएगा अगर आप अष्ट स्थानी वर्णा नाम उठ शिता जीव्वामूलम चा नासिकोष्ट चता ये एक श्लोक याद करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि वर्णों के उच्चारण के जो स्थान है वो आठ जगह है आठ स्थान हो गया आपका स्थान कितने आठ और अंकाकरण कितने हैं इसमें श्लोक में चार बताया और एक और आप एक अपनी ओर से जोड़ लीजिए पांच ईषद विवृत को लेकर ईषद पृष्ठत्व संवृतत्व तथा विवृतत्व च वर्णा ये आपका अंतकरण हो गया बाह्यकरण कालो विवार संवार श्वासनादो अघोषता घोषो अल्प प्राणता सेवा महाप्राण स्वरास्त्र बाह्यम करणमा स्थान वर्णा वर्णवेदिना दे हो गया आपका अब शिक्षा हो गई आपकी अब परीक्षा लेते हैं आपकी मौखिक परीक्षा तो कल जो है जितनी परिभाषाएं हैं वो सारी परिभाषाओं को देख के आइएगा बहुत काम आने वाली है ये परिभाषा आप जितना याद अधिक याद रखते उतना आपको लाभ मिलेगा आपको परेशानी नहीं होगी आगे मैं, जब आगे व्याकरण में आएगा यहां घोष है या अघोष है तुरंत आपको समझ में आएगा घोष का मतलब क्या है नहीं यहाँ पर श्वासानुदान श्वासानु प्रदान है प्रदान नहीं तो आपको समझ में आएगा यह प्रदान क्या है प्रदान क्या है देखिए यहां पर विवृत कंठत्व है यहाँ समृद्ध कंठत्व नहीं समझ में आ जाएगा आपको तो ये जो परिभाषा है इन सबको जितनी परिभाषा आपको लिखवाइए उन सबको देखकर करके आइए कल परिभाषा का दिन होगा स्वामी जी जी का मनन नहीं किया पूरा आ, दो दिन चाहिए स्वामी जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप एक दिन बहुत है क्योंकि ऐसा है कि आज शुक्रवार है ना कल कल तो पाठ है कल हम परिभाषाओं को देख लेते हैं उसके बाद में सोमवार को नया दूसरा देख लेंगे एक बार इसकी आवृत्ति मैं करा दू ना आपकी मौखिक रूप से आ, तो, तो अच्छा रहेगा ताकि आप प्रथमावृत्ति प्रारंभ करेंगे निश्चिंत होकर के तो आपको जो है आपके मन में शिक्षा शास्त्र रहेगा तो मैं ये चाहता हूं कि आपके मन में रहे शिक्षा शास्त्र आपको बार बार खोल खोल करके देखना ना पड़े की ये इसका क्या मतलब है ये घोष क्या होता है ये समृद्ध क्या होता है ये विवार क्या होता है ये सब आपको बार बार देख खोल खोल करके देखने की आवश्यकता ना पड़े एक बार आपके मन में बैठ जाना चाहिए कल एक दिन मिलेगा समझे। हाँ बहुत है एक दिन नहीं मारे परसों आप परीक्षा लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारा भी थोड़ा ऐसा है आपको मैं बता दू आपको जरूरी नहीं है की आप जैसी परिभाषा लिखवाई वो पूरी परिभाषा याद करके सुनाए आप अपने शब्दो मे बोलेगे न क्या मत आप पूरी बोलेंगे तो अच्छी बात है नहीं बोल सकते है परिभाषा तो आप बता सकते हो सके उपकरीगा ते गो स ओं भगवन् आदिहा निवेदनम् अस्ति यदा प्रथमावृत्तिस्य कक्षा प्रतिदिनं चलति तु सम्यक् भवति प्रतिदिनमेव चलिष्यति कथमावृत्तिः कथं विना विनाखण्डेन केचन इच्छन्ति नवकाशः स्यात् इति रविवासरे अवकाशः इति स्यात् देखिए मैं आपको इन में बोल देता हूं आज मेरे को यहां पर छ महीने हो गए यहां पर छ महीने हो चुके हैं और इन छे में मैं एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया महाभष्ट की जो कक्षा होती हमारी एक दिन भी मिस नहीं किया बरसात हो सर्दी हो गर्मी हो या किसी प्रकार से मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया और आगे भी मैं ये रख, रखूंगा कि एक दिन भी मिस ना हो आप अपने अपने स्थानों पर है आपको कोई ना कोई समस्या जो कुछ, कुछ भी हो सकती है प्राथमिकता देने की बात है आप यह मत समझना मैं खाली बैठा हूं इसलिए मेरे पास समय ही समय होगा ऐसा मत समझना मैंने समय निकाला है केवल इसी के लिए मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं सब कुछ छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके मैं केवल इसके लिए बैठा मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं आप सब कुछ छोड़ करके केवल इसके लिए बैठी जहां तक हो सके आवश्यक कामों को आपको करना ही है पर आगे पीछे करके कर सकते हैं बहुत ऐसा हो जिसके बिना नहीं कर सकते उसके लिए हम छुट्टी ले सकते उसमें कोई बात नहीं उसके लिए तो हमें क्लास की छुट्टी दे दूंगा उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं पर मैं भी यही चाहूंगा प्रतिदिन वो अच्छा है लेकिन आप में से कई लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं इसलिए हम रविवार की छुट्टी रखते हैं आपको भी समय मिल जाएगा और आप आवृत्ति कर लीजिएगा पीछे को पक्का कर दीजिएगा आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा जिस दिन कक्षा नहीं है उस, उसी समय बैठ करके आप पीछे को सबको देखिएगा आपका बहुत अच्छा व्याकरण हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अवकाश मिल रहा है कि एक दिन मैं पीछे का सारी जो भी हुआ है सब की आवृत्ति करता समय, समय ना होते हुए नहीं होगा उस दिन आप पीछे की सारी आवृत्ति कर लीजिएगा उस दिन मौका मिल जाएगा आपको जितना अधिक आप उपस्थिति रखेंगे व्याकरण में सबसे अधिक बात यह है कि जितना अधिक उपस्थित व्यक्ति के सामने रहेगा उतना ही अधिक व्याकरण में गति हो पढ़ना बड़ी बात नहीं है समझना बड़ी बात नहीं है हाँ यह भी याद रखते समझना बहुत बड़ी बात नहीं है आप समझ लेंगे आप सब बुद्धिमान सब बुद्धिमान है सब समझ लेंगे समझना बड़ी बात नहीं है और पढ़ना भी बड़ी बात नहीं बड़ी है बड़ी बात है उपस्थित रखना व्याकरण में सबसे ज्यादा कठिन यह है कि उपस्थित रखना और जो उपस्थित रखना है वो है निरंतर उसको पढ़ने पर होता है व्याकरण में यही सबसे बड़ी समस्या है इसमें छुट्टियां नहीं रख सकते और इसीलिए अब आगे महा पढ़ेंगे आप, आपको समझ में आएगा महर्षि पतंजलि कहते हैं दुनिया में यदि कोई विद्या कठिन है तो क्या कष्टम व्याकरण बाहते हैं कष्टम व्याकरण इससे बड़ा कष्टदायक और कोई विद्या नहीं बढ़कर एक और है यह हा इ बै कष्ट साम सामगान करना, सस्वर गान करना और उसके प्रकारों को समझना एक ह एक प्रकार भी आ सह है या न ये भी पता नी जो आजकल जो एक एकाध प्रकार के सामना करते हैं वो सही है या नहीं ये भी पता नहीं है ऐसे एक हजार प्रकार है कठिन है मेहनत करेंगे जितना हो सके उतना करेंगे अच्छी बात हाँ जीविन जो बताई जी बता दी परिभाषा आपने कर बताई जी मैं, मैं सुना नहीं दे रहा मेरे को हाँ जी पहले की तीस परिभाषाएं जी जी जी नाम बता देते नहीं तीस नहीं अभी तो ज्यादा हो गए ना देखिए वर्ण है वर्न, वर्न शिक्षा स्थान करन, स्वर वर्न, वर्न करन, स्वर वर्ण वर्ग अनुनासिक अंतस्थ रेफ रुचि जी म्यूट करिएगा आपका म्यूट नहीं है अंतस्थ रेफ विसर्जनीय अनुनासिक ऊष्म अन्तस्थरे यम को अलग से ना लेके अयोगवाह में ले सकते हैं अयोगवाह अयोगवाह अक्षर मात्रा मात्रा अरस्व दीर्घ प्लुत अरस्व दीर्घ प्लुत उदात्त उदात्त अनुदात्त स्वरित संवृत विवृत संवृत विवृत संवारविवार संवृत विवृत संवारविवार अनुप्रदान अनुप्रदान श्वास नाद श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण कितने हो गए जी सैतीस प्रकार है तो इनको कल देख लीजिएगा अच्छा रहेगा ताकि बार बार जो आगे जाकर के समस्या पैदा करता है को लगता है, कई बार जब वो परिभाषा उसका अर्थ जब मन में नहीं रहता है तो बहुत परेशानी होती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए कम से कम इतने शब्दों को एक बार समझ लीजिएगा और बार बार बा बेगे तु बैठे बुद्धि हैलिचारे भगवत् उपस्थिता नाम नास्ति सम्यक् धन्यवाद धन्यवाद आम सोम सोमवासरे परीक्षा दास्यामि ओ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो नमः